साधना की अद्भुत प्रणाली केनोपनिषद स्वामी आत्मानंद गुरुजी ने कहा कि अब हम तुम्हें अध्यात्म की दृष्टि से उपदेश देते हैं अथाध्यात्म यदतद गनोल चैतदुपस्मृत्य भीक्षण संकल्प यह मन जो जाता हुआ सा दिखाई देता है वह ब्रह्म है ऐसी उपासना करनी चाहिए क्योंकि इससे ही ब्रह्म का स्मरण होता है और निरंतर संकल्प किया जाता है मेरा मन कभी वृंदावन कालिंदी तट वंशीवट और कभी गोकुल में चला गया यह जो मन जाता हुआ सा दिखाई देता है और बारंबार संकल्प करता हुआ सा दिखाई देता है क्या संकल्प करता है प्रभु ने यहाँ पर यह लीला की थी कालिंदी तट पर उनकी यह लीला हुई थी यह अध्यात्म है यह अध्यात्म का उपदेश है गुरु जी ने एक ज्ञानात्मक साधना बताई थी प्रकाश पर का ध्यान करते हैं मन चंचल है क्षण में बिजली का प्रकाश आया और पलक मारते प्रकाश चला गया किंतु लगातार अभ्यास से प्रकाश में स्थिर होने का भाव अधिक होने लगता है पलक मारकर गायब होने का भाव कम होने लगता है एक ऐसा समय आता है जब वह प्रकाश में ही स्थित हो जाता है वह इंद्र की स्थिति हो गई वह जीवात्मा की स्थिति हो गई मानो वहां जाकर भगवती ने कृपा कर दी ब्रह्म विद्या की कृपा से वह साधक अपने भीतर आत्मज्योति में डूब जाता है वही तुरीय अवस्था है वही समाधि की अवस्था है अध्यात्म के उपदेश के द्वारा जो इस प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करता है वह महापुरुष हो जाता है महापुरुष के प्रति हमारा आकर्षण क्यों होता है हम किसी को गुरु क्यों बनाते हैं हम किसी को संत क्यों कहते हैं इसलिए कहते हैं कि संत के पास जाने से हम यह देखते हैं कि हमारे जीवन में जो कमियां हैं दुर्बलताएं हैं वे संत में नहीं हैं हमें बड़ा लक्षण लगता है जब संत के पास जाकर कहते हैं महाराज अमुक आदमी आपकी बड़ी आलोचना कर रहा था संत हंसकर कहते हैं प्रभु उसका कल्याण करे बड़ी विचित्र बात है मेरे पास आकर के कोई व्यक्ति कह दे कि वह व्यक्ति आपको गाली दे रहा था तो मैं उसको तुरंत गाली देने लगूँगा कहूँगा कि मैं देख लूँगा उसको पर संत कैसा है संत के पास कोई अभिशाप नहीं है संत के पास केवल आशीर्वाद ही है वह सबके लिए आशीर्वाद स्वरूप है तो वह संत हमें कितना आकर्षित करता है ऐसा संत जो समदृष्टि रखता है सबका कल्याण चाहता है जिस महापुरुष को हम अपनी आँखों से देखते हैं वह हमें कितना आकर्षित करता है यह जो तत्व है वह संत के माध्यम से भी प्रकट हो रहा है मानो एक महापुरुष के माध्यम से उस तत्व की उपासना है वह तत्व कितना अद्भुत होगा एक महापुरुष का आश्रय लेकर साधना करने का उपदेश है महापुरुष मान्य होते हैं वे हमें अत्यंत आकर्षित करते हैं कैसे करते हैं अपने गुणों के द्वारा करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि उनके जीवन में वह तत्व प्रकाशित है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं हम कहते हैं भगवान बहुत दयालु है पर बहुत दयालु का क्या अर्थ है इस गुण को जब हम किसी संत के जीवन में देखते हैं तब हम समझ पाते हैं जैसे एक संत नदी में स्नान करने के लिए उतरे उन्होंने देखा कि एक जीवित बिच्छू नदी के प्रवाह में बहा जा रहा है उन्हें बहुत करुणा आती है वे अंजलि में पानी सहित बिच्छू को बाहर फेंकते हैं ताकि बिच्छू के प्राण बच जाए बिच्छू उन्हें डंक मारता है अंजलि खुल जाती है और बिच्छू फिर से बहने लगता है उन्होंने दोबारा चेष्टा की फिर बिच्छू ने डंक मारा तीसरी बार चेष्टा की से बिच्छू डंक मारता है तीर पर खड़ा एक व्यक्ति कहता है महात्मा जी, अरे उसे बहने दीजिए मरने दीजिए आप तो बार उसको बचाना चाहते हैं और वह बारंबार आपको ढंक मारता है संत ने क्या कहा संत बोलते हैं जब वह नादान प्राणी अपने डंक मारने के स्वभाव को नहीं छोड़ पा रहा है तो मैं विवेकी पुरुष होकर उसको बचाने का स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूँ यह संतत्व है भगवान बहुत करुणामय है यह बात सतपुरुष के माध्यम से समझ में आती है इसीलिए यहाँ महापुरुष का आश्रय लेकर साधना करने की बात कही गई शिष्य ने यह सब सुना अब आगे कहते हैं